अवस्थित परिक्रम निर्देश तो चित्त को स्थाई मानना चाहिए या मानना मानना चाहिए स्थाई चाहिए ऐसा है ये अवस्थित चित्र जिस स्थाई चित्त के लिए जिस स्थाई जिस स्थाई चित्त के लिए शास्त्र के द्वारा इदम परिक्रम निर्देश इस परिकर्म का निर्देश किया जाता है परिकर्म का अर्थ लिख लेंगे क्या कहेंगे स्थैर्य साधनम या एकाग्रता साधनम स्थिर साधनम करते स्थिरता का साधन स्थिरता का जो स्थाई चित्त है उसको कैसा होना चाहिए स्थिर चित्त है तो स्थायी लेकिन उसकी वृत्तियां विषयाकार होती रहती है न क्योंकि क्योंकि वह स्थिर स्थायी होने पर भी स्थिर नहीं है है तो चित्त है, सदा रहता है लेकिन वो स्थिर नहीं है किसी एक तत्व में स्थिर नहीं होता है एकाग्र नहीं होता है तो क्या अर्थ हो गया परिकर्मकार से स्थिरता का स्थिर साधनम स्थिरता का साधन का निर्देश किया जाता है लगाएंगे जिस स्थायी चित्त के लिए शास्त्र के द्वारा इस स्थिरता के साधन का निर्देश किया जाता है परिकर्म का अर्थ है स्थिरता का साधन रूप कर्म स्थिरता का साधन रूप स्थिरता के साधन का निर्देश किया जाता है तत्कथम तटकथम कैसे अवस्थित चित्त के स्थिरता का साधन कैसा होता है तत्कथम का क्या होगा अवस्थित चित्त के स्थिरता का साधन कैसा होता है ये मतलब हुआ ए, देखो जिससे स्थाई चित्त के लिए स्थाई चित्त के लिए शास्त्र के द्वारा परिक्रम का निर्देश किया जाता है शास्त्र के द्वारा परिक्रम का निर्देश किया जाता है स्थिरता के, के साधन कर्म का निर्देश किया जाता है ऐसा लगाओ शास्त्र के द्वारा शास्त्र के द्वारा जिस स्थाई चित्त के स्थिरता का साधन जिस शास्त्र के द्वारा जिस स्थायी चित्त के स्थिरता का साधन रूप कर्म का निर्देश किया जाता है तो चित्त के स्थिरता का साधन कैसा होता है लग जाएगा? नहीं नहीं कुछ नाम निर्देश से ये कर्म वाक्य है ना हाँ ये में जो है प्रथमांत पद है तो स्थिरता का साधन देखो सूत्र है मैत्री करुणाम सुख दुख पूर्णिया पूर्ण विषयाणाम भावना तसाधनमी करुणा मुदित मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा क्या रहे ना मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा आगे देखेंगे सुख दुख पूर्ण्या पूर्ण विषयाणाम यहाँ पर देखेंगे सुख दुख पूर्ण और अपूर्ण ये चार पद हैं तो ये चार पद जो हैं मतवर्थी अस्प्रत्यय करके बने हुए हैं तो सुखम अस्थि वो सुखा ऐसा बनाना पड़ेगा मतवर्थी करने पर लेकर है ना सुखम अस्थि अस्थिति सुखा दुखम अस्थि अस्थिति पूर्णम अस्थि अस्थिति हाँ अपूर्ण अस्थि तो मतलब है करके बनाने पर सुख कर्त हो जाएगा सुखी और दुख अर्थ क्या हो जाएगा दुखी और विरोधी क्या है पाप तो अपूर्ण हुआ पाप मतलब पाप करने वाला पापात्मा ऐसा ऐसा अर्थ करना पड़ेगा तो यहाँ पर ध्यान देना सुख अर्थ हुआ सुखी सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा के विषय का या सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापमात्मा के प्रति इनके प्रति मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना करने से ध्यान देंगे सुखी सुखी के सुखी के प्रति प्रति क्या भावना प्राणी मैत्री की भावना क्यों और कैसे अभी बताऊंगा सुखी प्राणी के प्रति मैत्री, मैत्री, मैत्री की भावना दुखी प्राणी के प्रति करुणा की भावना और पुण्यात्मा के प्रति मुदिता की भावना तथा पापात्मा के प्रति उपेक्षा की भावना करने से भावनाता है ना भावनाता भावना करने से चित्त प्रसादनम चित्त की प्रसन्नता होती है चित्त की निर्मलता होती है चित्त कैसा हो जाता है निर्मल हो जाता है गीता में है ना प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर कि जिसका चित्त प्रसन्न होता है जिसका चित्त निर्मल होता है उसकी बुद्धि शीघ्र तत्व में स्थिर हो जाती है उसकी बुद्धि शीघ्र तत्व में हाँ इसे चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए चित्त में खेद नहीं होना चाहिए तो भावना के बारे में समझेंगे सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना मैत्री की भावना मतलब मित्रता की भावना कभी ऐसा होता है कि यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे किसी का सुख देखते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या हो जाती है है ना? उसको इतना सुख हो गया इतनी सम्पत्ति हो गई हमारे पास नहीं हुई ऐसा ईर्षा करने लगते हैं तो ये भगवत यह क्या है कि साधना का बहुत बड़ा विरोधी है ना साधना का विरोधी है खुद भी बहुत बड़ी अशांति और देश में वो बहुत अशांति में बने रहते हैं ऐसे व्यक्ति के अशांति की आग में जलते रहते हमेशा तो इससे कैसे बचा जाए है तो फिर कहते हैं कि जो सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना कैसी मैत्री की भावना यदि कोई सुखी प्राणी हो तो ये सोचना चाहिए ये तो हमारे मित्र है हमारे कैसे ये हमारे मित्र ही हैं। तो हमारे पास भले ही कुछ ना हो मित्र के पास सब कुछ होना चाहिए मित्र के पास और अधिक सुख सम्पत्ति सब कुछ होना चाहिए ऐसा उनको अपना मित्र मानकर तो, उनके प्रति मित्रता की भावना करो कि ये हमारे मित्र हैं और मित्रों के प्रति तो और अधिक होना चाहिए हमारे पास ना होने पर भी इनके पास खूब होना चाहिए तो जैसे अपने पुत्र को राज्य की प्राप्ति हो जाए अपना पुत्र यदि राजा बन जाए तो कभी पिता को ईर्ष्या होती है क्या मर जाए हमको सब मिल जाए ऐसा नहीं होता है ना तो क्या है की सुखी प्राणी के प्रति यदि हम मैत्री की भावना करेंगे तो क्या होगा कि ईर्ष्या, ईर्ष्या की निवृत्ति होगी और उसकी संपत्ति में राग की निवृत्ति होगी सुखी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना करने से क्या होगा ईर्ष्या की निवृति और उसकी संपत्ति के प्रति उसकी संपत्ति से जो राग होता है उसकी निवृत्ति होती है तो ईर्षा और राग ये दोनों बिखारी जानी चाहिए है न हाँ। क्या होता है? मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की क्या होती है इच्छा और फिर उस वस्तु में हो नाम है राज तो दूसरे की सुखी व्यक्ति को देख कर ये न सोच वस्तु हमको मिल जाए अथवा इसकी हानि हो जाए ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कहीं की बात तो हाँ चलिए राग के पश्चात और प्रगाढता होने पर राग आगे ध्यान देंगे तो यहाँ पर सुखी प्राणी के सुखी विषयाना में ना कि सुखी प्राणी के विषय में या सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना करने से मन प्रसन्न होता है मन में जो ईर्ष्या विकार होता है वह निकल जाता है और दूसरे की संपत्ति के प्रति जो राग होता है वो भी निकल जाता है यही तो चित्त के मल है द्वेष ये सब क्या चित्त के मल है इनके रहते ही वो बहुत संकट बना रहता है खिन्नता बनी रहती है तो सुखी प्राणी के प्रति मैत्री की भावना और दुखी प्राणी के प्रति क्या है करुणा की भावना यदि किसी को दुख है तो उसके प्रति करुणा करना चाहिए करुणा जानते हैं कि पर दुख ऐसा होता की दूसरे के दुख को तो सहन कर सकने का क्या नाम है दूसरे के दुख को सहन नहीं कर सकते है था संभव उसके दूर करने का प्रयास करते हैं वो करुणा है जो दूसरे के दुख को नहीं सहन कर सकेगा वो दूर करने का प्रयास करेगा ये करुणा है ये ऐसा नहीं सोचना होता क्या है कि दूसरे के पास दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाए महात्मा लोग सोचते हैं अरे अपना प्रारब्ध भोग कर्म का फल भोग रहा है और खुद को दुख हो जाए तो ऐसा सोचते है क्या <laughs> तो फिर तो सब पूरा प्रयास करते हैं उसको ठीक करने का जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए समस्या और दूसरे का कष्ट आ गया तो वो प्रारब्ध का फल भोग रहा है कितना पागलपन है, है बल्कि अपने दुख में जितना दुखी होते हैं उससे ज्यादा दूसरे के दुख में दुखी होकर करुणा करो तब तो मान होता है ऐसा पशु भी तो अपने लिए सोच लेता है या दूसरे के दुख को आप सोचते हैं या कर्मों को भल भोग रहा है तो अपने को भी समझ लो कब बैठो तो ठीक है ऐसा काम होता है तो दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना ऐसा नहीं सोचना तो अच्छा कर्मों का भल भोग रहा है क्या मतलब ऐसा नहीं करुणा की भावना करनी चाहिए दुखी प्राणियों के प्रति दुखी दुख विषयानाम है दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना करना है करुणा की भावना करने से ऐसा दुखी की दीन दुखी की सेवा करने से भी चित्त की प्रसन्नता होती है और बहुत बड़ी साधना है ऐसा ऐसी साधना मतलब इस तरह की जो कि दुखी प्राणी की सेवा बहुत तो अच्छी है तो दुखी है क्या है यहाँ पर दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना से चित्त की निर्मलता होती है चित्त प्रसाद है ना, ना या नाम, मतलब पूर्ण करने वाले मनुष्यों के प्रति या आत्मा मनुष्यों के प्रति मुदिता की भावना करने से चित्त प्रसन्न होता है मुदिता शब्द आया यहाँ मुदिता का अर्थ होता है हर्ष मुद्रता के प्रति क्या है हर्ष कोई व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है पूर्ण कर्म कर रहा है लगता है लोगों को है इतना अच्छा ही कर्म कर रहा है तो इसका ही नाम ज्यादा हो जाएगा हमको हमारा कम हो जाएगा हमको लोग भी पूछेंगे तो उनके मत तो क्या होता है जो पुण्य करने वाले हैं शुभ कर्म करने वाले हैं उनके प्रति भी असूया हो जाती है असूया समझते हैं गुणेशु दोषाविष्करण गुणों में दोष को खोजना गुणों में दोष को हाँ ये सुना की ये अच्छे महापुरुष है अच्छे साधक हैं अच्छे योगी है अच्छे महात्मा है तो कुछ कुछ ना कोई ना व्यक्ति कुछ ऐसे होते कोई एक ना एक दोस्त वहाँ खोज ही लेंगे सब आप कह रहे हैं ठीक है ये कमी उनके अंदर है नहीं ऐसा तो ये असुईया हो जाती है जो है ना पूर्ण कर्म करने वालों के प्रति शुद्ध कर्म करने वालों के प्रति है न तो उनके प्रति क्या है मुद्रिका की भावना करे हर्ष की भावना करे यदि सुने ना कि वो बहुत महापुरुष हैं तो मतलब हर्ष होने यदि कुछ लोग ऐसे हैं यदि दूसरे की प्रशंसा उनके मुख पर कर दो तो आप तो सहन नहीं करते हैं ऐसे भी बहुत लोग होंगे आपने देखा होगा वो हो रहा हूँ ये असुया गुण उनके अंदर है असुया गुण होता है। ये नहीं करते हैं तो किसी का जो है ना जो पुण्य करने वाले हैं शुभ कर्म करने वाले हैं ऐसे मनुष्यों के प्रति ऐसे प्राणियों के प्रति या मुदिका की भावना हर्ष की भावना हर्षित होना चाहिए बहुत अच्छी बात है भाई अच्छा है तो प्रति हर्ष की भावना करने से सिद्ध की प्रसन्नता होती है और जो ऐसी भावना करने से क्या होगा असूया दोष की हो जाती है असूया दोष बहुत हानिकारक है बहुत हानिकारक है सब में भगवान है तो फिर क्या ये सब ये तो सोचना अच्छा और क्या है आपका उस ये अपूर्ण ना जो पाप करने वाले अपूर्ण का अर्थ है आपका पाप करने वाले अपूर्ण विषयाणाम पाप करने वाले प्राणियों के प्रति इसे की भावना करने से पाप करने वाले जो मनुष्य है पापी का चिंतन करते रहो उनके द्वारा किए गए पाप का चिंतन करते रहो तो क्या होगा अपनी वृत्ति भी वैसी हो जाएगी तो उनकी उपेक्षा कर दो उनकी क्या कर दो पापी के प्रति बड़ा द्वेश हो, होता है, है दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या कर दो उसकी उपेक्षा तो उपेक्षा करने से क्या है की द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी द्वेष की हाँ तो जब मन में ऐसा हो तो फिर इस प्रकार की भावना करने से मन प्रसन्न हो जाता है मन प्रसन्न हो जाता है मन में हाँ ऐसा करने से अच्छा अभी मन को ऐसा पसंद करने के उपाय सूत्र बताते हैं ध्यान देंगे ऊपर क्या इसकी इच्छा का मतलब भी अच्छी जैसे देखो जैसे ये अच्छी वस्तु है ना तो आप इसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे ले लेंगे इनको आपको भी सोचते हैं ले लो इनके प्रति आपका जो भाव है वो भी सा है ना? है ना जो भावना है ना उपेक्षा का है न तो आप इसको ग्रहण करना चाहते हैं ना इसको चाहते हैं आप हटाना भी नहीं चाहते यहाँ से ना रखना चाहते हैं ना हटाना चाहते ये भी नहीं सोचते हमको मिल जाए तो हम ले जाएं और ये भी नहीं सोचते बड़े खराब है यहाँ से हटा दो खेल दो है ना तो ये न तो ग्राय बुद्धि है न ही बुद्धि है न तो लेने की इच्छा छोड़ने की उपेक्षा बुद्धि है जनाब तो ऐसा है उपेक्षा इंग्लिश में क्या कहते हैं हाँ वही क्या बोला न्यूट्रलिटी है न्यूट्रलिटी ऐसा कहते सकते उदासीनता हाँ उदासीनता ऐसा ये न्यूट्रलिटी शब्द हो सकता है इसके लिए तो सूत्रार्थ क्या होगा ये क्रम से लेंगे सुखी प्राणी के प्रति के, कैसी भावना हाँ मित्रता की भावना दुखी प्राणी के प्रति और पुण्य आत्मा प्राणी के प्रति मूलिता हर्ष की भावना ठीक है? है और पाप आत्मा के प्रति तो कहते हैं सुखी दुखी पुण्य आत्मा और पाप आत्मा प्राणियों के प्रति क्रमशः मैत्री करुणा और मूल्यता की मैत्री करुणा मुरिता और उपेक्षा की भावना करने से भावना का भावना करने से चित्ता प्रसाद चित्र की निर्मलता होती है और यही स्थिति में मल रहने के कारण ही व्यक्ति जो है अशांत बना रहता है साधना तो बहुत दूर की बात है अपने व्यवहारिक जीवन में भी वो प्रसन्न नहीं रह सकता है ये सब अच्छा जी अब ध्यान देंगे तत्रे सर्व तत्रे तत्र सर्व प्राणिसु सुख संभोगापन्सु भावेते भावे थे तत्र का अर्थ है उन चार प्रकार की भावनाओं में चार कही गई है ना उसमें पहले मैत्रीम मित्रता को बताते हैं सुख संभोग की सुख सुविधा से संपन्न सुख सुविधा से या सुख भोग से संपन्न सुख भोग से संपन्न कौन स्वर प्राणी सुख भोग से संपन्न सभी प्राणियों में या सुख भोग से संपन्न सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करनी चाहिए सुख सुविधा से संपन्न सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करना चाहिए आपने ही मित्र है बहुत बढ़िया अपने मित्रों के पास हो तो क्या कहना अच्छा सुख सुविधा से सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करना चाहिए दुखित ऐसे लगाएंगे दुखितेश मैत्रीम है ना तुखितेश मैत्रीम भावे कि दुखी सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करना चाहिए आगे तत्र पूर्णात्मकेशु सर्व प्राणिसु मुदिता भावेत की करने वाले सभी प्राणियों के प्रति मुद्रता अर्थात हर्ष की भावना करना चाहिए अपूर्ण शीले पूरा कैसे लगाएंगे सर्व अपूर्ण कि पाप करने वाले सभी प्राणियों के प्रति की भावना करना चाहिए उपेक्षा कर देना ठीक है जैसे जानते ही नहीं है क्या मतलब अपना एवं अस्व भाव्यतः शुक्लो धर्म उपजायते एवं कर इस प्रकार भाव्यता अस्व इस प्रकार भावना करने वाले योगी का अश्व से लेना योगिना एवं भाविका अश्वे इस प्रकार भावना करने वाले इस योगी का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है कैसा धर्म उत्पन्न होता है आ, इस प्रकार भावना करने वाले अस्प्रकार से योगिना इस योगी का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है मतलब इस योगी के चित्त का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है इसके चित्त का कैसा धर्म होगा या इसके चित्त का सात्विक गुण उत्पन्न होता है इसके चित्त का सात्विक गुण उत्पन्न होता है और सात्विक गुण होने से क्या होगा तथा क्या योगी कर लेना योगी का सात्विक धर्म उत्पन्न होता है योगी चित्र का कर लेना जैसा भी हो तथा चाचा तथा और वैसा होने से कैसे धर्म के उत्पन्न होने से तथा का चार है हाँ तथा चाचा तथा और सात्विक धर्म के उत्पन्न होने से चित्तम प्रसिद्ध थी योगी का चित्र प्रसन्न होता है चित्र कैसा होता है प्रसन्न होता है प्रसन्न होता है अब देखेंगे प्रसन्नता ये कोई धन संपत्ति से नहीं होती है धन संपत्ति होने से आप प्रसन्नता ही ज़्यादा होती ही है परेशानियाँ ही ज़्यादा रहती हैं संतोष यदि है ना बहुत आदमी अच्छा रहता है कुछ भी ना होने पर बहुत मस्त है संतोष व्यक्ति इस पर थोड़ा विश्वास हो संतोष हो कोई जरूरत नहीं होगा इस की बढ़िया रहता है आगे देखेंगे क्या और उससे चित्त प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त होने से क्या होता है प्रसन्नम एकाग्रम इसकी बदम न बतें कि और एकाग्र चित्ते कहते हैं प्रसन्नम एकाग्रम कि प्रसन्न प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर ऐसा कर लेंगे क्या है प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर और अधिक स्थिरता को प्राप्त कर लेता है स्थित पदम कर तो स्थिरता एकाग्र है और एकाग्रता कि प्रसन्न चित्त प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर और अधिक स्थिरता को प्राप्त करता है ऐसा कितना बस हाथ आत्मा साधन साधन बताए गए आगे देखेंगे तो ये जो क्या था परिकर्म का निर्देश किया जा रहा है परिकर्म मतलब स्थिरता के साधन स्थिरता के साधन और आ रहा है विधारणा अभ्याम हुआ प्रच्छन विधारणाभियाम व प्राणस से यहाँ हुआ लगाया है पहले भी साधन बताया। ये साधन बताया कोई भी साधन कि प्राणों का प्रच्छन प्राणों का प्रच्छन और विधारण करने से भी ऊपर क्या था चित्त था ना पूर्व में तो चित्त की अनुभूति यहाँ आ जाएगी उसका अनुवृत्ति यहाँ आ जाएगी संबंध आ जाएगा तो प्राण का प्राणों का प्रच्छन और विधारण करने से भी चित्त प्रसन्न होता है प्रसिद्ध की आ जाएगा क्या प्रसिद्ध चित्त चित्त चित्त है ना। है प्रसन्न होता पहले एक साधन कह दिया अथवा ये साधन पहले भी कई साधन ईश्वर प्रधान हुआ है ना योग के अंगों का साधन करो अथवा केवल ईश्वर की उपासना करो कुछ भी जरूरत नहीं है क्या के सब कुछ उसी से है संप्रज्ञात के बाद यह सम्प्रज्ञात आएगी है ना सब कुछ जो है आत्म साक्षात्कार सब कुछ उसी से है है ना आत्म साक्षात्कार वगैरह सब ईश्वर की उपासना से सब कुछ संभव है तो अपने चित्त की स्थिति देख करके करे ईश्वर प्रणधान की स्थिति और सबसे अच्छा वही करना ईश्वर की आराधना करें और मन में वैसा समर्पण नहीं है कि अर्चंड स्मृति बनी रहे तो और साधनों को भी करे इतना जरूर है जो विविध ध्यय बताए गए हैं उसमें ईश्वर को दे करके और साधन करे ईश्वर को देकर और साधन करना और सर्वथा के ईश्वर प्रणधान करना अंतर है ना इसमें और कौन समर्पण है वहाँ सब कुछ है ना योग के अंगों का अनुष्ठान करो अथवा ईश्वर प्रणधान करो हाँ। तो प्रणधान बताया बाद में फिर और बता दिया अपनी स्थिति चित्त की देखकर के वैसा करना चाहिए साधक को आगे ध्यान, ध्यान देंगे असंप्रज्ञात समाधि तो संप्रज्ञात के बाद में क्या सात वृत्ति का अनुरोध करने पर ही होगी है ना उसके पहले की स्थितियाँ भी तो बहुत कठिन हैं है कोई को इस तरह लेते आत्म साक्षात्कार की स्थिति बहुत कठिन है ना सबसे बड़ी कठिन तो अंतरकरण की शुद्धि लोगों की नहीं होती है कहने के लिए कोई बड़े बड़े ब्रह्मज्ञान की बात कर ले अंतरकरण की शुद्धि जिस दिन हो गई है सब दुकानदारी पंच हो जाएगी सभी क्या जरूरत है जो आत्माराम है उसको क्या जरूरत है कुछ की परमानंद में ऐसी वो ना होने पर सभी तो ग्राफट चल रही है लोगों की सब्जियाँ खटपट चल रही है पढ़ना पढ़ाना सब प्रपंच उसी से चलता है दुनिया भर का है तो तो मुश्किल है अब देखिए और प्रछर्दनम को समझा रहे हैं वायु हो नासिका पुटाभ्याम विशेषाद नासिका पुटाभ्याम है ना के को। थे थे नासिका के छिद्रों से उदरस्त वायु को कोष्ठे उधर में स्थित है नासिका के छिद्रो से उधरस्त वायु को प्रथम विशेष के द्वारा वमन करना प्रथम विशेषम करके बाहर निकालना लग जाएगा ऐसा है ना कि नासिका के छिद्रों से उदरस वायु को प्रथम विशेष के द्वारा बाहर निकालना प्रच्छर्दन कहलाता है तो प्रच्छर्दन जिसको कहते हैं रेचक प्राणायाम प्रच्छर्दन का क्या अर्थ हुआ रेचक प्राणायाम जो प्राणायाम जानते हैं जो करते हैं उनसे सीख लेना चाहिए अच्छा रहता है महापुरुषों से सीखना और पातंजल योग प्रदीप में इसको अच्छी तरह से समझाया है वहाँ देखना अब देखेंगे तो ये यहक और विदारणम प्राणायाम तो सूत्र में प्रचर्जन के बाद बिदारणम पद आया था ना तो इसको ध्यान देंगे तो यहाँ पर विदहरणम का अर्थ है कि जब बाहर निकाल लिया और फिर क्या है बाहर निकाल करके फिर रोक देना मतलब अंदर प्राण अंदर श्वास नहीं लेना है तो ये विधारण मतलब धारण करना ये ये प्राणायामा प्राणायाम कर कुंभक कुंभक प्राणायाम प्राणायाम से यहाँ क्या लेना है विधारणम करते हैं रोक देना और यदि केवल बाहर रोकना मानते हैं ना तो बाहर रोक देना फिर बाह कुंभक हो गया बाहर रोक देना क्या हुआ कुंभक हाँ यदि अंदर रोकेंगे तो अंतर कुंभक हो जाएगा तो यहाँ पर बाह कुंभक है ना कुछ व्याख्या कर ऐसा करते हैं प्राणायाम से यहाँ पर कुंभक एक पूरक भी ले लेते हैं अच्छा साफ ध्यान हुआ कि अथवा उन दोनों से मन की एकाग्रता को संपन्न करना चाहिए मन की स्थिति स्थिति कर से एकाग्र स्थिति उन दोनों से मन की एकाग्र स्थिति को संपन्न करना चाहिए प्राणायाम के भेद प्रभेदी योगाचार्यों से लेते हाँ कुछ व्याख्या कर ऐसा करते हैं ना कि विदाहरण शब्द से पूरक और कुंभक दोनों ले लेते हैं फिर मतलब एक तो हमने धारण कर रोकना कर दिया रोकना तो कुंभक हो गया अब उसमें धारण करना तो खींच के धारण करना ऐसा अर्थ लगाएंगे तो दोनों आ जाएगा कुछ व्याख्या कर यहाँ दोनों ही ले लेते हैं और तो कुछ एक ही लेते हैं चलिए तो प्राणायाम से भी बहुत अभ्यास एक हमारे परिचित महात्मा है उनकी प्रगाढ़ ध्यान योग की स्थिति है वो बिना किसी से मिले ही वो बने रहते हैं और बहुत अच्छी ध्यान में स्थिति ध्यान में बैठे रहते हैं तो अयोध्या में है अभी उधर ही रहते हैं कोई किसी की जरूरत नहीं है बस भोजन के समय चुपचाप जाएंगे भोजन ले लेंगे अपना अकेले बने रहते हैं तो वो बता रहे थे चार घंटे प्राणायाम उन्होंने किया तब उनकी ये स्थिति बनी है अब चार घंटे लोग घंटा बरकरणना नहीं चाहते हैं चार पाँच घंटे प्राणायाम ही करते थे और बाकी समय दूसरा साधन उससे उनकी ऐसी स्थिरता प्राप्त हो गई कि वृत्ति वो अवधेगा ध्यान ही रहता है उन्होंने बताया भागवत में पढ़ा भागवत को पढ़ा कुछ दिन वृंदा उनमें कथा करते थे वो तो बता रहे थे एकादश स्कंद में आया है प्राणायाम परमं बलम सब दसम स्कंध की महिमा कहते हैं बोले एकादश स्कंद की महिमा इसलिए नहीं कहते उसमें साधन बताया साधन कोई करना नहीं चाहता है <laughs> थे, थे, थे, <laughs> थे, थे, थे। हाँ साधन तो कोई नहीं करना चाहता है बस बोले यही हमको लग गया प्राणायाम परम बलम ऐसे ही उनका काम बन गया तो करना तो चाहिए समय देना चाहिए दे प्राणायाम करने से कुछ नहीं होता करते कितनी ना अब ये ध्यान देंगे अब ये अब ये विकल्प बताया ना और भी देखना और भी तरह तरह के उपाय बताए है बारे में विषय वती वृति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी स्थिति निबंधि निबंधनी है उत्पन्ना विषय ऐसी लेना है यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रसगंध स्पर्श रूप रसगंध कैसे दिव्य जैसे की ध्यान दे रहा यहाँ पर कोई आपको गंध का अनुभव हो रहा है लेकिन योगी ध्यान करेगा ना नासिकाग्र में ध्यान करके बैठेगा तो अच्छी सुगंध का अनुभव होगा तो उसको कहेंगे दिव्य गंध ऐसा ये दृश्य नहीं है ऐसा तो देखेंगे यहाँ पर दिव्य शब्द स्पर्श रूप इनका साक्षात्कार करने वाली या इनको विषय बनाने वाली शब्दादी को विषय बनाने वाली या शब्दादी का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति उत्पन्न होने पर प्रवृत्ति कर वृत्ति शब्दादी का साक्षात्कार करने वाली उत्पन्न हुई वृत्ति मन की एकाग्रता का हेतु होती है इसकी अर्थ स्थिरता मन की स्थिरता का हेतु मन की स्थिरता का हेतु होती है क्या अर्थ लगाएंगे दिव्य गंधादि विषयों का साक्षात्कार करने वाली या दिव्य गंधादि विषयों की साक्षात्कार रूपा साक्षात्कार देखो जब से घट का ज्ञान होता है ना तो अंतरकरण की वृत्ति घटाकार होती है तो घटाकार वृत्ति क्या है घटका का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है तो वहां पर वृत्ति क्या है साक्षात्कार साक्षात्कार आत्मिका है, ना? कार है। तो इसका दिव्य गंधाधि विषयों की साक्षात्कार रूपा दिव्य गंधाधि विषयों की साक्षात्कार रूपा या दिव्य गंधाधि विषयों का साक्षात्कार करने वाली उत्पन्न हुई वृत्ति प्रवृत्ति वृत्ति उत्पन्न हुई वृत्ति मन की एकाग्रता का हेतु होती है भाष्य सारे चलेंगे भाष्यकार समझाते हैं भाष्यकार का तो है ना नासिकाग्र है ना ये नासिकाग्र में एकाग्रता करने से नासिका के भाग में चित्त को एकाग्र करने से दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है दिव्य गंध का उसे कहते हैं कि ये गंध प्रवृत्ति गंध का साक्षात्कार करने वाली प्रवृत्ति है ना जब उसका तो फिर मन मन समाहित हो जाएगा मन प्रसन्न हो जाएगा वायम नियम का पालन करते हुए सब करना है तो सफलता होती है हम यम नियम अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा आगे ध्यान देंगे नासिकाग्रह धार्य तो या दिव्य गंध संवित सांध प्रवृति ही नासिकाग्रह धार्यता अस् नासिका के अग्रभाग में धार्यता करते धारणा करने से नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से ये धार्यता कर्थ लेंगे नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से अस्कर्थ इस योगी की नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से इस योगी को जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है संगित करते होता है संगित सब स्त्री ने वैसे सा कहा है नासिका के अग्रभाग में चित्त को एकाग्र करने से योगी को जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है उसे कहते हैं गंध प्रवृत्ति या गंध प्रवृत्ति अर्थ हो जाएगा गंध विषय प्रवृत्ति मतलब वह वो जो साक्षात्कार है ना उसे गंध प्रवृत्ति कहते हैं या गंध विषयती प्रवृत्ति कहते हैं गंध का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति सा से वही लेना है दिव्य गंध संवित है अब ये दिव्य गंध का साक्षात्कार है ना तो उससे क्या होता है मन की एकाग्रता हो जाती है सब भूल जाएगा मन एकाग्र हुआ और देखेंगे तो दिव्य गंध हुआ और दिव्य रस देखेंगे जीव पंक्ति कैसे लगाएंगे जीव आग्रे धार्य था अस्त दिव्य रस संत दिव्य रसित रस प्रवृत्ति ही पंक्ति लगाना आएगा आ, कैसे वाक्य बनाइए या आ, रस हाँ, हाँ, प्रवृत्ति बहुत अच्छी बात है लगा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, पंक्ति लगाने का तरीका भी अच्छी तरह होता है बहुत बढ़िया जिवा के अग्रभाग में चित्र को एकाग्र करने से जो दिव्य रस का साक्षात्कार होता है या दिव्य रस का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं रस प्रवृत्ति है ना हाँ प्रवृत्ति रस रस रस आकार की का साक्षात्कार आगे ध्यान देंगे तालुनी यहाँ भी क्या है तालुनी धार्यता है की ताल, तालु तालु स्थान में चित्त को एकाग्र करने से योगी को जो दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है दिव्य रूप का प्रत्यक्ष होता है उसे क्या कहेंगे रस प्रवृत्ति है ना रूप प्रवृत्ति रूप का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति है हाँ दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है देवताओं के रूप समझे आ जाएंगे ऐसा आगे ध्यान देंगे जीवा मध्य दे। की जिवा के मध्य भाग में चित्त को एकाग्र करने से जो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है उसे क्या कहते हैं स्पर्श सं है ना स्पर्श का साक्षात्कार करने वाली वृत्ति जिवा के मध्य बताया अब जीवा का मूल बता रहे हैं जिवा जहाँ से आरम्भ होती है जीवा के मूल में चित्त को एकाग्र करने से जीवा से मूल में चित्त को एकाग्र करने से जो दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है उसे क्या, क्या कहेंगे शब्द संघित क्या कहेंगे शब्द संगित कहेंगे शब्द संगित कहेंगे शब्द प्रवृत्ति कहेंगे शब्द प्रवृत्ति हाँ जीवा के मूल भाग में चित्त को एकाग्र करने से जो शब्द संगित कार दिव्य शब्द संगित दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है सा उसे क्या कहेंगे शब्द प्रवृत्ति तो शब्द क्या क्या बताया इसने? शब्द पहले क्या बताया है? गंध और फिर रस और फिर रूप और फिर पर्शा। पर्शा। फिर शब्द हो गया अब ध्यान देंगे इतना वृत्तया उत्पन्न इतेता उत्पन्न वृत्तिया इस प्रकार की उत्पन्न वृत्तियाँ शब्द की साक्षात्कार कराने वाली रस का साक्षात्कार कराने वाली इस प्रकार उत्पन्न होने वाली इस प्रकार उत्पन्न होने वाली वृत्तियां उत्पन्न वृत्तियां चित्त स्थिति कि चित्त की स्थिति में हेतु बनती हैं। इस प्रकार की उत्पन्न हुई वृत्तियां चित्त की स्थिति में मतलब चित्त की स्थिरता में चित्त को स्थिर करने में चित्त को स्थिर करने में चित्त को एकाग्र करने में हेतु होती है कौन है और क्या बताते हैं संशयम शास्त्रीय विषय के प्रति संदेह को दूर करती है जिसका कुछ भी अलौकिक अनुभूति नहीं होगी क्या पता है शास्त्री विवाद सत्य है झूठी है झूठा सब लिख दिया होगा भगवान है कि नहीं है जोता है कि नहीं है पाप पूर्ण है कि नहीं है कौन देता है तो जब तक किसी पदार्थ की अनुभूति न हो तब तक क्या हो सकता है संदेह लेकिन जब ऐसा होता है तो क्या होता है संतयम विधवंती की संशय को दूर करती है शास्त्रीय विषयों के प्रति संशय संदेह को शास्त्रीय विषय प्रति संदेह विधवंती शास्त्रीय विषयों के प्रति संदेह को दूर करती हैं कौन दूर करती हैं वृत्त है ना क्या समाधि प्रज्ञाया द्वारी भवंती और समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा कर यहाँ पर विवेक ख्याति और विवेक ख्याति में द्वार बनती हैं या विवेक ख्याति में साधन बनती हैं विवेक ख्याति मतलब कार्य इसके बाद ही होगा तो उसके पहले भी सभी स्थितियाँ आती पहले की सभी स्थितियाँ हाँ वेदांति लोग सब कर खंडन करते चले जाएंगे योग साधना का अनुभव का सबका कुछ नहीं क्यों कुछ है ही अनुभव तो करेंगे क्या बताएंगे नहीं हाँ। बात सीधी आप कभी भी, भी पढ़कर देखना सब निराकरण सब निराकरण कोई अनुभव हो तब ना बताएंगे सही नहीं।, नहीं जो पहले ही नहीं तो आगे तक कहा पूछ पाएगा आदमी मतलब एक कदम भी साधना के पथ पर वो व्यक्ति चला नहीं है यही सिद्ध होता है साधना के पथ पर एक कदम भी चला नहीं है पुस्तकी ज्ञान के वक्त पुस्तक ज्ञान से ऐसा सब हो जाता है अनुभव तो करना चाहिए साधन करके तो ये समाधिक विज्ञा सब ये क्या है द्वार बनते हैं साधन बनते हैं इनके इनके साथ परम गुरु महत्व बैठे हैं हमने दर्शन किया है अच्छे महापुरुष थे उनके साथ समाधि थी उन्होंने दर्शन किया है उनको तो कहते करने बैठते थे, थे ना तो कई कई घंटे बैठे रहेंगे वहीं समाधि हो जाती थी बोलना पड़ता था हो गया हमारा महाराज कुछ बहुत दया जाता था उनको भगवत प्राप्त सुनते थे उनके पास जाए तो हो जाती थी यदि अच्छा साधक है कुछ न कुछ अनुभूति वो उनके दर्शन करने से दर्शन से मुक्ति होती थी वैसे तो ऐसे, ऐसे महापुरुष होते हैं लेकिन उनका जीवन कैसा था उनके ना नैसा कोई बात नहीं कर सकता है सब जगह जाके भक्त बात करते बात करना वर्जित है बहुत हजारों हजारों लोग दर्शन करने आते थे लंबी लंबी, लंबी लाइनें लगी रहती थी एक घंटे या डेढ़ घंटे दोपहर में दर्शन होता था कई हजार लोग आए यदि कोई बोलना चाहे तो वहाँ सेवादार तुरंत एक शब्द भी आप बोल नहीं सकते आपको बोलना है कहीं एकांत में जाकर परस्पर में बात करूँ बात करना मना है भगवान नाम जखो आप भगवान का नाम आप लेते रहिए तो ठीक है नाम जपो लेकिन और कोई बात आप नहीं कर सकते थे परिसर में तो वातावरण कैसा रहेगा इतनी देरी वो मिलते थे बाकी किसी से मिलना नहीं था, नहीं था ऐसे ऐसे अभी अभी तो बहुत वर्ष नहीं युवे दर्शन किए अट्ठानबे के कुमे तो हरिद्वार भी आए हुए थे वो 2001 में हाँ तो अभी अभी ऐसे माफुरु सभी में हो जाते नाम रहते मैंने खूब दर्शन किया ऐसे उनकी आगे देखेंगे तो क्या समाधि प्रज्ञा भवन थी कुछ लोग तो समाधि को, को भी कर जाएंगे एकाग्रता को भी कर जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है सब साधन करने पर सब होता है है ना और ये विवेक ख्या में साधन होती है कौन है वृत्तिया अब ध्यान देना एक वेदितब्यान वा समाप्ति में क्या है वेदितब्या इससे जानना चाहिए वेदितब्या का क्या अर्थ है हाँ इसके द्वारा जानना चाहिए क्या जानना चाहिए जैसे अभी इन्होंने विविध स्थान चिंतन के लिए बताए ना एकाग्र के को एकाग्र करना नाशिका थे अग्रभाग में जीवा थे अग्रभाग में सब बताया है ना पढ़ने वालों को पढ़ाने वालों को समय हो तो ना कुछ करेगा चलिए तो क्या परम लाभ से जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है उससे तो वंचित ही रहेगा सब भी कम्बित हो जाते रह गेंगे ये तेन है वे रिद्या इसे जानना चाहिए क्या जानना चाहिए भगवान के भजन से भी लोग वंचित सी रहते हैं ईश्वर के प्रति प्रेम का भी समय कहाँ वो भी नहीं हो पाता है भगवत चिंतन का भी पर पढ़ना खूब चाहिए एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए मन की वासना समाप्त हो जाए फिर भगवत कृपा का आश्रय लेना चाहिए नहीं तो नहीं पढ़ते हैं और भजन भी नहीं करते हैं तो वो तो दोनों दो तरफ से गए गएगा स्वाध्याय कर लेना चाहिए स्वाध्याय भी नहीं करे साधना भी नहीं करे दोनों तरफ से गएगा तो स्वाध्याय करना चाहिए भगवत कृपा का लेकर फिर साधना कृपाशना लक्ष्य रखे आगे लक्ष्य साधना रखे पहले पढ़ना चाहिए लेकिन चंद्र आदित्य ग्रह ग्रह जो आकाश में है ना क्या कहते तारे है ना ये बुद्ध है भूम है गुरु है कुछ लोग सब को पहचानते आकाश में कौन कौन से तारे हैं तो चंद्र आदित्य ग्रह मणि कोई सुंदर स्फिक मणि वगैरह हो और प्रदीप मतलब दीपक और रत्न आदि में चंद्र आदित्य ग्रह मणि दीपक तथा रत्न आदि में प्रवृत्ति उत्पन्न तो ऐसा कर लेंगे चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप और रत्न में विषय के उत्पन्न विवृत्ति इनको विषय करने वाली उत्पन्न भी वृत्ति को विषयवती ही जानना चाहिए तो ऐसा है ना पहले चंद्रमा को सूर्य को चंद्र को क्या है आप एकाग्र दृष्टि से अच्छी तरह देख ले साधक और फिर आग बंद करके ध्यान करें है ना ऐसा है तो यहाँ चित्त लगाने का मतलब ऐसा ही है तो क्या कहेंगे दोबारा लगाएंगे पंक्ति चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप तथा रत्नादि में चित्त को एकाग्र करने से यहाँ जोड़ लेंगे धार्यता चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप और रत्नादी में चित्त को एकाग्र करने से चित्त को जोड़ना पड़ेगा ना चित्त को एकाग्र करने से उत्पन्ना प्रवृत्ति की उत्पन्न हुई साक्षात्कार रूपा वृत्ति उत्पन्न हुई साक्षात्कार रूपा वृत्ति साक्षात्कार रूपा वृत्ति विषयवती की विषय वाली ही है कैसी है वो विषय वाली ही है न ऐसा लगाएंगे उत्पन्न भी हाँ इतो गरी सभ्या ऐसा ही जानना चाहिए कल कर देंगे है ना ओम पूर्णा पूर्णम पूर्ण ओणम पूर्ण ओणा है पूर